माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन एक दो उन्नीस आज रात को करीब साढ़े नौ बजे मैं माँ के पास पहुँचा सारे दिन गया नहीं था इसलिए माँ ने पूछा आज तुम कहाँ थे मैं नीचे हिसाब किताब में फंसा हुआ था माँ प्रकाश वही कह रहा था जिसने त्याग किया है उसे यह सब क्या अच्छा लगता है ठाकुर की मासिक तनख्वाह के हिसाब में कुछ गड़बड़ी हुई थी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 अथवा कंबल बिछा दी जाती थी माँ सवेरे के समय वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठती थी कभी कभी पूर्व की ओर मुँह करके जब करती थी हम लोग जब उस कमरे में माँ के साथ बातचीत करते तब प्रायः वही बैठते थे आज भी माँ उसी स्थान पर बैठी है मैं माँ तुम दक्षिणेश्वर में कितने दिनों तक थी माँ वैसे बहुत दिनों तक थी सोलह साल वस्तुतः अट्ठारह वर्ष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 दिन रात रसोई बनती रहती लो अभी रामदत्त आया गाड़ी से उतरते ही कहता आज चने की दाल और रोटी खाऊंगा। मैं सुनते ही रसोई चढ़ा देती तीन चार शेर आटे की रोटी बनती थी राखाल रहता था उसके लिए प्रायः खिचड़ी बनती एक दिन ठाकुर ने नरेंद्र के लिए बढ़िया खाना बनाने के लिए कहा मैंने मूँग दाल और रोटियाँ बनाई खाना होने पर ठाकुर नरेंद्र से पूछा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 मैं अकेली थी जब भी वह आती मैं उसके साथ बातचीत करती एक दिन ठाकुर ने देखकर कहा वह यहाँ क्यों मैंने कहा वह तो अब अच्छी बात ही करती है हर चर्चा करती है दोष क्या है मनुष्य के मन में सब समय तो पहले के भाव नहीं रहते वे बोले छी छी हजार हो पर है वह वेश्या उसके साथ क्या बातचीत राम राम बाद में कहीं कोई दुर्बुद्धि न दे दे इसी डर से वे ऐसे ही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 कितनी गोहत्याएँ ब्रह्म हत्याएँ भ्रूण हत्याएँ की है वह सब क्रमशः कटेगा तभी तो होगा आकाश में चाँद को मेघ ने ढक रखा है जब धीरे धीरे हवा से बादल छट जाएंगे तभी न चांद को देख पाओगे मेघ एकदम से ही क्या दूर हो जाते हैं यह भी वही बात है धीरे धीरे कर्मों का क्षय होता है भगवान लाभ होने से वे भीतर ही भीतर ज्ञान चैतन्य देते हैं यह वह स्वयं जान पाता है पिछली रात गिरीश बाबू ने देह त्याग दी इसी प्रसंग में मैंने माँ से पूछा माँ जो लोग मृत्यु से पूर्व बेहोशी की अवस्था में देह छोड़ते हैं उनकी गति किस प्रकार होती है माँ बेहोश होने के पूर्व जो चिंतन हुआ था तथा जिस चिंतन के फलस्वरूप वह बेहोश हुआ उसी चिंतन के अनुसार उसकी गति होती है मैं हाँ गिरीश बाबू भी शाम को छह बजे के कुछ देर पश्चात जय राम कृष्ण चलो कहकर जो सोए तो उसके बाद उन्हें और होश नहीं आया उसके कुछ समय पहले वे केवल चलो चलो जरा पकड़ो न रे बाप यही सब कह रहे थे गिरीश बाबू की गंगा जाने की बहुत पुरानी इच्छा थी इसीलिए वे वैसा कह रहे थे उनके भाई अतुल बाबू ने कहा था मेरे भाई को और गंगा यात्रा क्यों गिरीश बाबू की इच्छा तब मैं समझ नहीं पाया था मैंने उनसे कहा आप यह क्या केवल चलो चलो कहे जा रहे हैं अब आप ठाकुर का नाम लीजिए उससे आप अच्छे हो जाएंगे मेरे दो बार यही बात कहने पर उन्होंने कहा वह क्या मैं नहीं जानता हूँ मैंने सोचा कि बाप रे इन्हें तो भीतर ही भीतर होश है माँ जिस चिंतन से उसे बेहोशी हुई वह मानो उसी चिंतन में डूबा रहा सभी ठाकुर के सब शिष्य उनके ठाकुर के पास से आए हैं और उनके पास चले जाएँगे